तत्व चिंतामढ़ी भगवान क्या है ध्यान कैसे करना चाहिए कुछ लोग निराकार शुद्ध ब्रह्म का ध्यान करते हैं कुछ साकार दो भुजा वाले और कुछ चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं वास्तव में भगवान विष्णु राम और कृष्ण जैसे एक हैं वैसे ही देवी शिव गणेश और सूर्य भी उनसे कोई भिन्न नहीं ऐसा अनुमान होता है कि लोगों के भिन्न भिन्न धारणा के अनुसार एक ही परमात्मा का निरूपण करने के लिए श्री वेदव जी ने 18 पुराणों की रचना की है जिस देव के नाम से जो पुराण बना उसमें उसी को सर्वोपरि सृष्ट करता सर्वगुण संपन्न ईश्वर बतलाया गया वास्तव में नाम रूप के भेद से सब में उस एक ही परमात्मा की बात कही गई है नाम रूप की भावना साधक अपनी इच्छा इच्छानुसार कर सकते हैं यदि कोई एक स्तंभ को ही परमात्मा मानकर उसका ध्यान करे तो वह भी परमात्मा का ही ध्यान होता है अतएव अवश्य ही लक्ष्य में ईश्वर का पूर्ण भाव होना चाहिए साकार और निराकार के ध्यान में साकार की अपेक्षा निराकार का ध्यान कुछ कठिन है फल दोनों का एक ही है केवल साधन में भेद है अतएव अपनी अपनी प्रीति के अनुसार साधक निराकार या साकार का ध्यान कर सकते हैं निराकार के उपासक साकार के भाव को साथ में न रखकर केवल निराकार का ही ध्यान करें तो भी कोई आपत्ति नहीं परंतु साकार का तत्व समझकर परमात्मा को सर्वदेशी विश्वरूप मानते हुए निराकार का ध्यान करें तो फल शीघ्र होता है साकार का तत्व न समझने से कुछ विलंब से सफलता होती है साकार के उपासक को निराकार व्यापक ब्रह्म का तत्व जानने की आवश्यकता है इसी से वह पूर्वक शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकता है भगवान ने गीता में प्रभाव समझकर ध्यान करने की ही बढ़ाई की है मैयावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परमाता हे अर्जुन में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए वो सगुण रूप परमेश्वर को भसते हैं वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ वास्तव में निराकार के प्रभाव को जानकर जो साकार का ध्यान किया जाता है वही भगवत की शीघ्र प्राप्ति के लिए उत्तम और सुलभ साधन है परंतु परमात्मा का असली स्वरूप इन दोनों से ही विलक्षण है जिसका ध्यान नहीं किया जा सकता निराकार के ध्यान करने की कई युक्तियां हैं जिसको जो सुगम मालूम हो वह उसी का अध्यास करे सब का फल एक ही है कुछ युक्तियां यहां पर बतलाई जाती है साधक को श्री गीता के अध्याय छः ग्यारह से तेरह के अनुसार एकांत स्थान में स्वस्तिक या सिद्धासन से बैठकर नेत्रों के दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर रखकर या आंखें बंद कर अपने इच्छानुसार नियम पूर्वक प्रतिदिन कम से कम तीन घंटे का समय ध्यान के अभ्यास में बिताना चाहिए तीन घंटे कोई न कर सके तो दो करें दो नहीं तो एक घंटे अवश्य ध्यान करना चाहिए शुरू शुरू में मन ना लगे तो पंद्रह बीस मिनट से आरंभ कर धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ाता रहे बहुत शीघ्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधकों के लिए तीन घंटे का अभ्यास आवश्यक है ध्यान में नाम जब से बड़ी सहायता मिलती है ईश्वर के सभी नाम समान है परंतु निराकार की उपासना में ओंकार प्रधान है योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि ने कहा है तस् वाचकः प्रणव तजापक तजापक तदर्थ भावनम उसका वाचक प्रणव ओम है उस प्रणव का जप करना और उसके अर्थ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए